वेदांत जिज्ञासा वेदांत विज्ञान सन्यास सुनिश्चितासोगातः शुद्धस ब्रह्मलोकेशुरा काले परामृता पिमुच्य मुंडक उपनिषद यहाँ कहा है सन्यास योग के द्वारा शुद्ध अंतकरण वाले ब्रह्मलोक में मुक्त हो जाते हैं क्या सन्यास के बिना ब्रह्मलोक में गए लोग लौट आते हैं समाधान इस मंत्र का तात्पर्य है वेदांत विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अर्थ का निश्चय कर रखा है सन्यास के द्वारा जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है वे साधक ब्रह्मलोक में जाकर निवास करते हैं और महाप्रलय के समय जब सृष्टि का विलय होता है तब ब्रह्मा जी के साँस मुक्त हो जाते हैं ब्रह्मलोक में तो अनेक साधनों से बहुत लोग जाते हैं उनमें से जिनको यहाँ परोक्ष ज्ञान हुआ है वे लौट कर नहीं आते उनको वहाँ अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है जो कर्मी या पंचाग्नि उपासक वहाँ जाते हैं उनमें तो परोक्ष ज्ञान का संस्कार नहीं है इसीलिए वे लौट आते हैं प्रश्न यह होता है कि यहाँ परोक्ष ज्ञान किसको होगा तब कहा सन्यास योगात संन्यास योग से परोक्ष ज्ञान होगा संन्यास के बिना व्यक्ति श्रवण कैसे करेगा संयमित नहीं होगा तो वह अपने चित्त का शत प्रसिद्ध भाग श्रवण में नहीं लगा सकेगा इससे वह वेदांत के तात्पर्य को धारण करने में समर्थ नहीं होगा इसलिए उसे परोक्ष ज्ञान होना संभव नहीं है जिसने ऐषणा का प्रत्याग नहीं किया वह मोक्षार्थी नहीं हो सकता वेदांत के तात्पर्य को तो मोक्षार्थी ही समझ सकता है यहाँ पर संन्यास का मतलब लिंग गैरिकादि वस्त्र तथा शिखा सूत्र का त्याग से नहीं है जिसने ऐसा त्याग किया है वही संन्यासी है उसे परोक्ष ज्ञान है और वह अपरोक्ष का प्रयत्न कर रहा है अतः शरीर छूटने पर वह ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त हो जाता है टिप्पणी यदि भगवान भाष्यकार ने इस मंत्र का अर्थ सद्यो मुक्ति परक किया है परंतु कैवल्योपनिषद में भी यह मंत्र उपलब्ध होता है दीपिका टीका में उसकी व्याख्या करते समय स्वामी शंकरानंद जी ने परोक्ष ज्ञानी की ब्रह्मलोक में मुक्ति होती है ऐसा अर्थ किया है पंचदशी के ध्यानदीप प्रकरण के श्लोक बावन में स्वामी विद्यान जी ने भी इस मंत्र को परोक्ष ज्ञानी की क्रम मुक्ति में प्रमाण रूप से उद्धृत किया है अतः यहाँ दिए गए समाधान को दीपिका टीका के अनुसार समझना चाहिए जिज्ञासा क्या वेदांत चिंतन के लिए भी आसन सिद्धि की आवश्यकता है समाधान किसी भी आसन में तीन या इससे अधिक घंटे तक बिना किसी कष्ट के सहजता से बैठने का यदि आपका अभ्यास है तो समझो आपका आसन सिद्ध है यदि आपका आसन सिद्ध है तो वेदांत चिंतन में बहुत लाभ होगा शरीर की स्थिरता का मन तथा प्राण के साथ संबंध होता है इससे प्राण सूक्ष्म होगा और मन स्थिर होगा जिससे ध्यान धारणा इत्यादि में बहुत लाभ होगा जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मसूत्र का अर्थ करते समय कुछ लोग कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्नता के पश्चात ही ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए क्या अपेक्षित योग्यता के पहले अपेक्षित्रिज्ञासा करना अनुचित है समाधान जिज्ञासा शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा इस सूत्र की व्याख्या करते समय बहुत विद्वानों ने जिज्ञासा शब्द का जो अर्थ प्रसिद्ध है वही किया है इसलिए भामती कार कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्नता के बाद ही साधक में ब्रह्म जिज्ञासा होती है जिसे भूख ही नहीं है वह भोजन कैसे पाएगा इसी विषय में विवरण कार कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्नता के अनंतर ही ब्रह्म को जानने के लिए विचार करना चाहिए तभी वह विचार फलीभूत होगा यहां पर जिज्ञासा का अर्थ विचार किया है इसलिए उन्होंने कहा साधन चतुष्टय सम्पन्नता के पहले यदि कोई विचार करेगा तो वह अनुचित होगा उसका विचार फल पर्यावशायी नहीं होगा अर्थात वह ज्ञान प्राप्ति में हेतु नहीं बनेगा ब्रह्म को जानने की इच्छा भले ही किसी में किसी अन्य साधन से उत्पन्न हो गई पर विचार के लिए तो साधन चतुष्टय सम्पन्नता होनी ही चाहिए